का कुंड प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नहीं लेकिन कुंडली जागरण में तो साधक के शरीर में स्थित कुंड से ही शक्ति है। या कुंड अलग अलग भी है या एक ही स्थिति पर ऐसा है जिससे कुएं से तुम पानी भरो तो तुम्हारे घर का कुआ अलग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 उसी के बगल में पड़ोस में लटका हुआ जो पत्ता है वो भी दूसरा ही मालूम पड़ेगा क्योंकि पत्ते का भी जो होश है वो व्यक्ति का है फिर पत्ता अपने भीतर प्रवेश करे तो बहुत शीघ्र वो पाएगा कि मैं जिस डंठल से लगा हूँ उसी डंठल से मेरा पड़ोस का पत्ता भी लगा है हम दोनों की प्राण धारा एक ही डंठल से आ रही है वो और थोड़ा प्रवेश करे तो वो पायेगा कि मेरी शाखा ही नहीं पड़ोस की शाखा भी एक ही वृक्ष के दो हिस्से है और हमारी जीवनधारा एक है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 लेकिन तुम्हारे न जाने से फर्क नहीं पड़ता है तुम नहीं हो एक बात तुम्हारे जाने ना जाने का सवाल नहीं ना जाओ कुएं पर ही रुके रहो कुएं ही बने रहो लेकिन तुम हो नहीं कुआ यह झूठ है सरासर ये झूठ तुम्हें दुख देता रहेगा ये झूठ तुम्हें पीड़ा देता रहेगा ये झूठ तुम्हें बांधे रहेगा इस झूठ में आनंद की कोई संभावना नहीं कुआ मिटेगा जरूर सागर के तक जाके लेकिन मिटते ही उसकी सारी चिंता दुख सब मिट जाए क्योंकि वो उसके कुएं और व्यक्ति होने से बंधा था उसकी ईगो और अहंकार से बंधा था और हमें तो ऐसा लगेगा कि कुआ जाके सागर में मिट गया कुछ भी नहीं हुआ लेकिन कुएं को थोड़ी ऐसा लगेगा कुआ तो कहेगा कि मैं सागर हो गया कौन कहता मैं मिट गया ये तो जो नहीं गया कुआ पड़ोस का जो कुआ नहीं गया वो उससे गएगा पागल कहां जाता है वहां तो मिटी जाना तो जाना क्यों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 क्योंकि उसकी बिल्कुल छीन होती शक्तियों को भी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो सो नहीं पा रहे उसकी सब शक्तियां मौत के करीब जा रही हैं डूब रही हैं डूब रही लेकिन हम फिर भी ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं तो आज यूरोप और अमेरिका में तो हजारों आदमी ऑक्सीजन पर अटके हुए और सारी अमरीका और यूरोप में एक बड़े से बड़ा सवाल है अथनेथिया का कि आदमी को स्वेच्छा मरण का हक होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अब उसको लटका सकता है बहुत दिन तक बड़ा भारी सवाल है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 तो वो तो बहुत परेशानी में था किसी ने मेरा उसको कहा तो मेरे पास आया तो मैं उसको देख कर समझा दूंगा उसको तो पागल बन पड़ा है तो कभी हो ही नहीं सकता तो मैंने उससे कहा कि अनापान सती योग बंद करो तो उसने कहा इससे क्या संबंध है तो उसे ख्याल ही नहीं कि अगर श्वास का इतना ज्यादा प्रयोग करोगे कि ऑक्सीजन इतनी मात्रा में हो जाए कि शरीर सो ही ना सके तो फिर कैसे सोओगे और या फिर मैंने उससे कहा कि सोने का ख्याल छोड़ दो और ये दवाइयां लेना बंद कर दो और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है नहीं आएगी हर्ज नहीं। अगर ये प्रयोग जारी रखते हो तो नींद नहीं आने से कोई हर्ज नहीं होगा एक आठ दिन उसने प्रयोग बंद किया है उससे नींद शुरू हो गई कोई दवा की जरूरत न तो हमारे भीतर सोने की संभावना बढ़ती है कार्बन के बढ़ने से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 को जगाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है इसलिए जिस तरह से भी हो सके इसलिए सुबह का ध्यान निरंतर समझा गया कि सुबह का ध्यान है। उसका कोई और ज्यादा मूल्य नहीं है कि सुबह तुम थोड़ी भी श्वास लो तो ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे भीतर पहुंच जाते तो उधर सूर्य उगने के साथ घंटे भर पृथ्वी बहुत ही अनोखी स्थिति में होती तो उस स्थिति का उपयोग करने के लिए सुबह सारी दुनिया में ध्यान का वक्त चुन दिया गया। तुम्हारे भीतर जो सोई हुई शक्ति है उस पर जितने जोर से प्राणवायु की चोट होगी उतनी ही शीघ्रता हमें दिखाई नहीं पड़ता ना एक दिया जलता है तो हमें तो तेल दिखाई पड़ता है बाती दिखाई पड़ती माचिस से आग लगाई वो दिखाई पड़ती है लेकिन जो जल रही है ऑक्सीजन वो भर नहीं दिखाई पड़ती न तेल मूल्य का है उतना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 और तुम्हारी जीवन की ज्योति ही है कुंडल वो उतने ही प्रगाढ़ होके बहने लगेगी उतनी तो ही तीव्र हो जाएगी तो उस पर प्राणवायु का तीव्र आधार परिणाम करेगा प्राणवायु असल में असल में बहुत सी बातों का आधार है हमारे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 कि गुफा उसके लिए बेमानी है इसलिए एक आदमी अगर बहुत गहरे प्राणायाम किया है और उसके खून का कणकण रोआ रोवा रेसा रेसा ऑक्सीडाइज हो गया है तो आठ दिन जमीन के नीचे भी दब जाए तो मर नहीं जाए तो और कोई कारण नहीं उसके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसके पास उसका अतिरिक्त संचय है हमारे पास कोई अतिरिक्त संचय नहीं तो अगर तुम बिना प्राणायाम को समझे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 तो विशेष तरह की गुफाएं विशेष आकार में काटी गई क्योंकि आकार का भी बड़ा मूल्य है और वो आकार भी विशेष तरंगों को हटाने में सहयोगी हो होते हैं पर हमें ख्याल में नहीं होता है, जब एक साइंस खो जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम एक कार बनाते हैं कार को हम खास आकार में बनाते हैं अगर खास आकार में न बनाएं तो उसकी गति कम हो जाएगी कार का आकार ऐसा होना चाहिए कि वह हवा को चीर सके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 हालांकि तुम पहचान न पाओगे तुम समझोगे अपने भीतर ही कोई फर्क हो गया है तुम अचानक किसी आदमी के पास जाके पाओगे कि तुम दूसरे आदमी हो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कोई दूसरा पहलू ही ऊपर आ गया तुम यही समझोगे कि अपने भीतर ही कुछ हो गया है मूड की बात है ऐसा नहीं है इतना आसान नहीं है और उसके लिए बड़ी अद्भुत अभुष के पिरािड्स हैं अब कितनी खोजबीन इससे कोई संबंध नहीं है तो खोजबीन चलती है कि पिरािड किस लिए बनाए गए क्या है इतने इतने बड़े प्रेम उस रेगिस्तान में बनाने का क्या प्रयोजन है कितना श्रम व्य हुआ है कितनी शक्ति और सिर्फ आदमियों की लाशें गड़ाने के लिए इतनी बड़ी कबरें बनाना बिल्कुल बेकार सब के सब साधना के लिए विशेष अर्थ में बनाए गए स्थान थे और साधना के उपयोग के लिए ही विशेष लोगों की लाशन व्यवहार की अभी तिब्बत में हजार हजार दो दो हजार साल पुराना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 कहीं देखे गए दिखाई पड़े तो रिसरेक्शन हुआ पुनर्जीवित हो गए लेकिन फिर कब मरे पुनर्जीवित होकर फिर उनका जीवन क्या है ईसाई के पास कोई कथा नहीं तो असल में डीसे की लाश इतनी कीमती है उससे तत्काल उन जगहों में पहुंचा दिया गया जहां वो सुरक्षित की जा सके बहुत लंबे समय और इसकी कोई खबर सामान्य नहीं बनाई जा सकती थी क्योंकि इस लाश को बचाना बहुत जरूरी था ऐसा आदमी मुश्किल से कभी होता है तो जो मम्मीज हैं पिरािड्स में और ये जो पिरािड्स हैं इनका जो आकार है तो इनके जो फोन है जी वो अलग बात होगी वो तो अलग बात है ना जब जी सो पूरी बात कभी करनी जब पूरी बात होगी तो क्या?